श्री श्रीरामकथा श्रीरामकृष्णो भक्स्स दक्षिणेशरे चतुपरच्छेद मणिलाभक्स श्रीरामको निराकारवाद्च मणिलाल श्रीरामकृष्णी काले सकु ध्यात श्रीरामक हृदय में उत्तम सुप्रसिद्ध स्थान त्र ध्यात विश्वासे ना सर्व हलधारिणो निराकारे विश्वास शंभर्विश्वास मणिलालो ब्रह्मज्ञानी निराकारवादी श्रीप्रभुस्तम ब्रूते कुबीर अब्रवी साकार माता निराकार मे पिते यद्वा निंद व् वंद्यता उभर भाव स फलधारी दिवसे साकार रात्रकार आश्री अतित यम कम वा नाम यथार्थो विश्वास एव साधीया सै साकारे अध्यत्स्व निराकारे निराकार विश्वासं कुर किंतु स यथारे पूर्वक प्रथमोन्माद ईश्वरकर्तिकताली काक काकतालीयद अर्जातकारण अने, जगत संभु मल्लिको बाग बाजारत बाजार व्रज सोद्या स्म यान मग कथम याने न नयासी विपत्ति संभा्यते तदा शंभु आरक्वदन सन उच्च उवाच तन्नाम निर्गतेस्नर्पद विश्वास ना सर्व सिदं अमूं यदि पशा तकु यदि चा मुकोध्यक्ष मैं लपति तदेवा घटत मास्टर महोदय आंगलन न्याय पठितम, आंग्ल्यायशास्त्र पठित प्राप्त स्वप्नों साश्वास कुकारा उत्पन्न तेन पठितम, अत सृछति मास्टर महोदय अस्त किंचितिवृत्त कितम अभूत श्रीरामकृष्ण न तदाव साकमे विश्वसी स्म तदे घटते स्म मणिलाल किसी किजुस्वभा उदारस् न भवद विश्वासों नव पक्वास्थितोटाक्षिव्रदृष्टि अनेक लक्षण सोसा अनायास विश्वासों नवि कदलीवृक्ष उत्तरता पूति का एक चलो मारजार मैं कार्यम, सर्वे हाष्यम भगवती दया, सी राम सतित्व धर्मस्य। संध्या आपतिता, दासी प्रतिदया श्रीरामकृष्ण सतिधर्मस्ध्या आपति आगत गृह धूपम दत्वा गा मणिलासु प्रस्थु दक्ता अधुना सी प्रकोष्ठोंस्तब गंधरसधूम ग्री प्रभु क्षुद्रखट्टायासीन मतुस्म मास्टर मटर्महोद भूतले उपष्ट राखालोप्यस्तिष्ठानन स्वामी दासी भगवती आगत्य दूरता प्रणमत श्री प्रभुरुवेषु आदिशत भगवती अति प्राचीना दासी बहुवत्सरा स्वामी गृहस्ति प्रभुस्ता बहुकाल जाति तरुणे वैसी उत्तमस्वभा नासी किंतु श्री प्रभु दया प्रभुदयासागर पतिपावन तया सह बहु पुरातनवाता आलपति श्रीरामकृष्ण इदानंत वयो वर्धि यदर्जितं, साध वैष्णवा भोजयस किं भगवती स्मृत तत्क्रूयाम श्रीरामकृष्ण काशीबृंदवनाद्रमणम जाता वगवती ईशसकोचेन तत्क्रूिया घट्टती तषाणखंडे मन्ना खचित श्रीरामकृष्ण वदसी कि भगवती आम नाम लिखित अस्मती भगवती दासी श्रीरामकृष्ण सवसरे भगवती साहस पादस्पर्शपूर्वक श्री प्रभु प्रणनाम वृश्चिदर्शनालोक सचकित होती स्थर्य हिफ्ला उत्तिषतिरामकृष्णी तथा थे स्खलतस्थर्य थन गोविंद गोविंद नाम उच्चारे उदतिषत प्रकोष्ठ से कोड़े गंगोदक महाकुंभ एक आसत इद्मीठति दुतश्वास तस्तव तनमकुंभ समीप जय पाद दासीप गोदक आरभे दक्ता स्थिता स्तब्ध सतो निर्नम साधत्तम आलोकयती स्म दासीजीवनता सतीपीष्टा दया सिंधु पति पावन प्रभु श्रीरामकृष्ण दासीम संबोध्य सकुण स्वरेण प्रवाच युष्मा अवधि पूर्विका प्रणतिर्वेदनी एक उुक्ता पुनरपी आसन सुसीन सांत्व चेषते गानम किंचिग ताम तीत श्रावती प्रथम मज्जि में मनोभ्रमर पद श्यामालकम कालीलकमे द्वितय श्यामाकाशे मानस कर्गदी डयमानशीत कलुषकुवाता से आहत सन्नीपति तृतीय स्वस्थ स्वयंतिरे मनो नागछ कशापृदीक्ष तदनायास प्राप्त अन्वी स्वीएं तुले परम धनम स्पर्शमणि इष्ट ते दाहति बहुम सी पति चिन्ता मणे देहली तले